तत पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेन्दुशेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपمنियों ने उसे दिखाया इतना ही नहीं उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रोक्षीर सागर सुधा सागर दधि आदि के सागर रक्त के समुद्र फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया इसी तरह देवी मां पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषौ पर आरूढ़ दिखाई दे रहे थे वे अपने गणा दक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों से घिरे हुए थे देवलोक में दुदुम बिया बजने लगी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और देवता इंद्र आदि देवताओं ने दशो दिशाएं अछादित करके उन पर फूलों से वर्षा की उस समय उपन्यु आनंद सागर की लहरों में घिरे हुए थे वे भक्ति विनरम चित्छे प्रति परदंड की भांति पड़ गए इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा यहां आओ यहां आओ पुत्र उन्हें बुलाकर उनका मस्तक चूमकर अनेक वर दिए भगवान शिव बोले वत्स तुमने अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करा है दुख से छूटकर सर्वथा सुखी रहो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे महाभाग उपन्यय ये देवी पार्वती तुम्हारी माता है आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया केवल दूध का ही नहीं मधुर दही अन्न घी भात था फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया ये पूवों के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए महामुने ये सब ग्रहण करो आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूं और जगदम्बा हुमा तुम्हारी माता है मैंने तुम्हें अमृत तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया है अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाष आए हो उन सब को तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो मैं संतुष्ट हूं इसलिए वह सब दूंगा इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए वायुदेव कहते हैं ऐसा कहकर महादेव जी ने दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक चूमकर कहते हुए देवी की गोद में दे दिया यह तुम्हारा पुत्र है देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उसके मस्तक पर अपना करकमल रखा उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उसके हाथ में अनश्वर पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध अर्पित किया तत्पश्चात मां पार्वती ने संतुष्ट चित हो उसे योगी जनित ऐश्वर्य सदा संतोष अविनाशी ब्रह्म विद्या और उसम व्रत की समृद्धि की प्राप्ति कराई तदनंतर उनके तपों में तेज को देखकर प्रसन्नचित्त हुए भगवान शंभु ने उपमन्यु मुनि को दिव्य वरदान दिए पशुपात व्रत पशुपात ज्ञान सात्विक व्रत प्रयोग तथा चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम कटुता उन्हें प्रदान की भगवान शिव और देवी शिवानी ने दिव्य वरत था नित्य कुमारच उपाकर वे प्रमुदित भवशी इसके बाद प्रसन्नचित हो उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर उपमन्यु ने देवादिदेव महेश्वर से यह वर मांगा उपमन्यु बोले देवेश्वर प्रसन्न होइए परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अभ्याविचारणी भक्ति दीजिए महादेव मेरे जो आपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए साथ ही अपना दासतव उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामिप्य प्रदान कीजिए ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यों ने हर्षगतगत वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया उपमन्यों बोले देवादिदेव महादेव शरणागत वत्सल करुणासिंध हो आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए वायुदेव कहते हैं उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाली परमात्मा महादेव ने मुनीश्वर को इस प्रकार उत्तर दिया भगवान शिव बोले वत्स मैं तुम पर संतुष्ट हूं इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया ब्रह्मऋषि तुम मेरे सुद्रढ़ भक्त हो क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वि और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो द्विश्रेष्ठ तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे मेरे प्रति तुम्हारी सदा भक्ति बनी रहेगी विप्रवर मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा तुम मेरे सदा सा आनंद विचार करोगे ऐसा कह कर उपमन्य को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वही अंतरधान हो गए उन श्रेष्ठ महेश्वर परम परमेश्वर ने उत्तम वर पाकर उपन्य का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चलेंगे वायविय संहिता का पूर्ण खंड संपूर्ण अध्याय 33 वायविय संहिता उत्तर खंड ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपन्य के मिलन का प्रसंग सुनाना श्री कृष्ण को उपन्य से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ महर्षि सूत जी कहते हैं जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा दोरी के युगल उतरे जो में लगे हुए केसर से जिनका अवक्ष स्थल अंकित है उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यकाल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव तथा बंद करके उठते जब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तत्कालीन नित्य कर्म पूजा करके भगवान वायुदेव को आवेग फिर आकर उनके पास बैठ गए नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए तब सुख पूर्वक बैठ गए तब वे लोकवंदित पवन देव परमेश्वर श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूं जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्ण वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले ऋषियों ने कहा भगवन आपने महात्मा उपन्य का चरित्र सुनाया जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया पहले हमने यह सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौमके बड़े भाई अभिमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम उत्तम ज्ञान का वर प्राप्त किया अतः है आप यह हमें बताएं भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपात ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया वायुदेव बोले अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वायुदेव ने मानव शरीर की निंदासी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की वेपुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महान मुनि के आश्रम पर गए थे जहां बहुत से मुनि उपमन्यु जी का आदर्शन करते थे भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे मस्तक त्रिपुंड से अलंकृत था रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी वे जटामंडल से मंडित थे शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और भगवान शंकर के ध्यान में ततपर हो शांत भाव से बैठे थे उन महातेजस्वी पुण्य का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आया श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की तीन बार प्रकर्मा की फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ उनका स्वागत किया सदन अंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्मित आदि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीनों का शाक्षात पशुपात व्रत करवाया तप पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर के उनके पास बैठे रहने लगे फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए साम सदा शिव की आराधना का उद्देश्यमन में लेकर तपस्या की उस तपस्या से संतुष्ट हो एक वर्ष के पश्चात पाश्चर दो सहित परम ईश्वरीयशाली परमेश्वर साम भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की गणों सहित साम सदा शिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित हुए भगवान शिव ने श्री विष्णु को दिया था क्योंकि साम सदा शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांभ ही रखा था इस प्रकार अमित प्राकर्मी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ हुआ इस प्रकार यह प्रसंग मैंने पूरा पूरा कह सुनाया जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है ओम नमः शिवाय